यानंद्रंथ मंत्र पढ़तेषिदयानंद्रंथ के प्रथम प्रकाश का अठाईसवा मंत्र पढ़ा जाएगा और व्याख्या अर्थ किया कर ऋषि शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न प्रकरणों में दूसरे भी जो यहां पर ऋषि ईश्वर है और उसके साथ में जो जा सब कुछ को जानने वाला है हम इन शब्दों से क्या अर्थ लें दैनिक जीवन में हम क्या कुछ सोचते हैं कितना विचार मानसिक क्रियाएं करते की क्रियाएं को भी करते शरीर के कार्यो को भी करते उस, उस समय ईश्वर हमारी सारी बातों को जानता है और सतत देख रहा है ऐसी अनुभूति व्यक्ति प्राय नहीं करता परिणाम इसका होता है इसका संबंध कट जाता आत्मनिर्ण के से देखिए ईश्वर सर्वज्ञ है अर्थात हमारा ज्ञान उल्टा है कि दान है संशयात्मक है हमारा कर्म उल्टा है कि दान है संशयात्मक है कोई भी ज्ञान उपासना हम करते हैं उसको ईश्वर ज्योता तो, तो जानता के जीवन में दैनिक जीवन में स्थिति नहीं रहे इसके नरे परिणाम परिणामी होता है व्यक्ति का ईश्वर तो से संबंध नहीं जुड़ता आप कुछ सोच रहे हैं मन कर रहे हैं। उस समय विचार करते समय आपकी स्थिति प्राय नहीं बन पाएगी ये जो सोच रहे हैं ईश्वर के सामने सोच तो रहे हो आपके तो देखो होना क्या चाहिए होना ये चाहिए कि कोई भी ज्ञान कोई भी कर्म कोई भी उपासना ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ईश्वर के साक्षित्व में नहीं की जा रही हो कोई भी ज्ञान, कोई भी कर्म कोई भी उपासना ईश्वर के साक्षित्व में ईश्वर अच्छी तरह सफल रूप देख रहा है इस रूप में की जानी चाहिए आपको क्या समझ में आया होगी जो आप विचार करते हैं उल्टा ज्ञान सीधा ज्ञान जानते हैं नहीं जानते मनन करते हैं वह आप फिर आप मान कर्म में कर्म करते ही रहते हैं उस समय ये ज्ञान कर्म उपासना ईश्वर के व्यक्ति में मूर्खा की तरह देख रहे हैं हम कर रहे हैं ये नहीं रहता रहता होता तो बताइए इस भूल को हटाइए आप जो कहता है, मानता मैं को प्राप्त कर लू मैं ईश्वर को जानू हे ईश्वर मुझे शरण दे दो समाधि क्यों नहीं करता ईश्वर वो वस्तु ईश्वर को जैसा है वैसा ही जान रहा है क्या भूल कर रहा है जैसा ईश्वर है वैसा ईश्वर को नहीं जान मान रहा है व्यक्ति केवल उपदेश देना या पाठ दे देना या लेख लिख देना या बातचीत करना है यहां तक तो कर लेते हैं कुछ लोग पर उसके ज्ञान में देखो ईश्वर नहीं है उसके कर्म में देखो ईश्वर नहीं है उपासना में देखो तो ईश्वर नहीं है आप किसी न किसी वस्तु से प्यार प्रेम करते रहते ये कभी देखना भर सुख और सुख साधन के प्रति व्यक्ति लाला रहता है रहता नहीं रहता सुख और सुख के साधन उनके लिए प्रयासशील है व्यक्ति और उस समय ईश्वर को भूल जाता यह है उन सुख और सुख साधनों की उपासना और सुख और सुख साधनों की उपासना करने वाला व्यक्ति ईश्वर की उपासना को छोड़ देता है उसका ईश्वर से दमन कर जाता है अपने भोजन में खाते ना। आप पीछे जब घंटी बजती है सोचना आरम्भ किया कि ये वो फिर बटने लगे जब वो दूसरी बात सोचने लग गया फिर निकलेंगे भूख ठूख मंत्र पता नहीं कर बोलेंगे वो कुछ न कुछ व्यक्ति जो है वो शुक्र सुखागर की बात सोचता रह जाता है ईश्वर के प्रति उपेक्षा वो ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रखता कितना ऊंचा होता है लौकिक के पदार्थों से माता पिता गुरु आचार्य राजा प्रजा से मित्रों से उचित व्यवहार करो ये ठीक मान है यहाँ वैसा ईश्वर का गुणग्रम स्वभाव है वैसा ईश्वर से व्यवहार करो आपको ये कह कहते ईश्वर से व्यवहार करो कुछ तूफान से आ गया होगा कि व्यवहार करें नहीं आता क्या ईश्वर से क्या व्यवहार करे माता जी से किया जा सकता है पिताजी से किया जा सकता है दुकानदार से ईश्वर से क्या व्यवहार करें हता हाँ नहीं आता मन में ईश्वर की क्या व्यवहार करें देखो उस भोजन को खाना है कुछ रूप में खाना है अच्छा खाना ये ठीक इतनी आवश्यकता खाना पर उस भोजन को तो साधन समझो और ईश्वर की प्राप्ति को साध्य समझो व्यक्ति भोजन खाएगा और कहता मैं इसलिए खा रहा हूं फिर स्वस्थ रहेगा बलवान रहेगा समाधि लगाऊंगा परमात्मा की स्तृति करूंगा इसलिए भोजन खा रहे है वो स्वाद के लिए भोजन नहीं खा रहे जो स्वाद के लिए भोजन खाता उपासना को छोड़ देगा। आप बताओ कैसे खाते हो अपनी अपनी घटना सुनाओ स्वाद के लिए खाते हो या ईश्वर की प्राप्ति के लिए खाते होते बस इसको छोड़ाने के लिए आपको यहां बुलाया <laughs> छोड़ने के लिए कुछ है सर था या नहीं स्वामी कहते हैं अच्छा सर बोलो ना ये भैंस और गौ खूब घास खाती है ये स्वाद ले क्या अपेक्षा करते मुनुष कितना स्वाद लेता है ना उतना नीले तीन पता करेगा भाई थोड़ा सा स्वाद लगता होगा यार स्वाद आप ये देखना प्रवृत्ति जो खेल उसको तो छोड़ देते दूसरे चीज खाते रहते हैं अच्छा लगता है पेट भरता है खाते रहते हैं। मुखी तरह इतना स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते यार आपने देने के पस मौका अब इसमें चटनी लाओ अब तो मसाला डालो इसमें यह करो सीधा घास दे दो सड़ा पेट भरेगा दूध धड़ाधर धड़ा दर दो चार दस किलो दे पता नहीं इतनी मसाला ये दो बारुगाल के साथ सूक्ष्म बना लेती है नहीं घोड़े पर बैठती है बीबी की तो नहीं देखी गा करता है वो पूरा को पूरा कहा जाता है जुगा ही नहीं करता तो आप ये देखेंगे प्राय ये व्यक्ति इतना स्वाद के चक्कर में पड़ता है ये ईश्वर को भूल जाता तो इस ईश्वर की सर्वजीयता में हम कहते रहते हैं कि जो हम सोचते हैं ईश्वर समर्पण जो हम बोलते हैं ईश्वर समर्पण जो हम शरीर से करते हैं ईश्वर समर्पण ये ईश्वर की सदरता में रहने की विधि है एक गुरु जी आचार्य जी यहाँ बैठे थे बच्चे को छोड़ दिया है दस वर्ष का बच्चा है वो कहता है ब्रह्मचारी भी विद्यार्थी जी खेलो और यहाँ पढ़ो इतना लिखना इतना पढ़ना इतने समय में खेलना और सारी बातें उसने बतलाई रहना ऐसे तो गुरु जी को देखता है सारे काम करता जाता है खेलता है तो गुरुजी को देख रहा है और भोजन खाता है गुरुजी को देख रहा है, स्नान करता है, तो को देखता है। और यह भी देखता है ईश्वर तो तो जी में ऐसा देखता है वो वास्तव ईश्वर को सर्वज मानता है साथ आए थे अस्थि के तो नहीं होंगे बोल सकता वह सत्र के हो साथ तो के के तो पूछा कि हो कोई की हो तो बताओ कोई गड़बड़ हो हो गई तो व्यक्ति तो मुझसे क्या उद्यान में बागन में गया था नींबू छाए तोड़ दिया चोरी तो हो गई अब वहां पर यदि अपने न्यास के कोई अधिकारी वहां होते तो नींबू तोड़ता है। ईश्वर की अनुपस्थिति में तोड़ा उसने की अनुपस्थिति में तोड़ा है अच्छा कई बार ऐसा होता है आप उसमें जो बात करते हैं तो आप दूसरे को धमका देते हैं भी करते ऐसे जो गुजते हैं दूसरे को ऐसे करते हो कभी मत करना कम से कम नहीं कई बार किसी के प्रति कोई बात कह ली और या तो पानी से ही काम चलाने तात करता है करता है। कर क्या है? जब स्वामी देख रहे हैं नहीं बोलना पड़ेगा ऐसा करेंगे ना अब प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की सर्वजीय को व्यवहार में जाने के लिए ऐसा सोचे ऐसा करता चला जागे कि मैं जो ज्ञान विज्ञान का विवेचन कर रहा हूं ईश्वर इस तो इसको तो सबको जान रहा है और सब जानता है मैं छिपाना चाहू तो छिपा नहीं सकता इसको कहीं कितना जोर लगाओ दौड़ लगाओ वे ईश्वर से परोक्ष नहीं हो सकता देखिए प्राय ध्यान में भी यही भूल होती है साधकों क्या भूल होती है वो जब ध्यान में बैठते ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं तो दिमाग बनता है ईश्वर जैसे कहीं ओट में खड़ा हो आप अपना अनुभव बताइए कैसा होता मनस्थिति यह होती है कहीं ओट में दूर खड़ा नहीं है हो नहीं होगा आप अनुभव बोलो जीवर होता नहीं होता हाँ, आप आज के निरीक्षण करके देख लो एक मैं उदाहरण देता हूं हम गुरु जी के सामने बैठे और हमने मंत्र बोला ओम भू स्व गुरु जी सामने बैठे एक एक गुरु जी देखो मैं सुनाता हूँ और वो व्यक्ति गुरु जी को बिल्कुल साक्षी रूप में सामने मानता है मानता नहीं मानता मानता नहीं, नहीं।, नहीं। पर साधक जो है ईश्वर को इस रूप में नहीं मानता मानता हो तो बताइए आप अपना अनुभव करके देख लो बोलो क्या हुआ आपका ये स्थिति नहीं बनाता व्यक्ति जबकि वस्तु स्थिति ये है गुरु जी तो थोड़ी सी देर के लिए सामने रहते जबकि थोड़ी सी देर के लिए हमको देखता है आप विस्तार में जाइए काल में कोई ऐसी घटना ऐसा ज्ञान ऐसा कर्म ऐसी उपासना किसी की नहीं हुई जिसने में जाने हो तो रे श्री आद नहीं होगा इतनी तेज होती नहीं है क्या कहा मैंने काल में काल में ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान कोई ऐसा कर्म कोई ऐसी उपासना नहीं हुई कोई ईश्वर ने जाना, जाना गया, हुई है। आपकी और मेरी असबी हो आज वर्तमान में कोई ज्ञान विज्ञान कोई कर्म कोई उपासना ऐसी नहीं हो रही है जो ईश्वर की वृक्ष में वो ओझल हो ईश्वर इसको न जान रहे हो और आने वाले भविष्य काल में अनंत काल तक चलिए ऐसा ज्ञान ऐसा कर्म ऐसी उपासना नहीं होगी जिसमें ईश्वर जो ईश्वर जिसको ईश्वर को चाहिए कोई ज्ञान कर्म उपासना और थोड़े जागे थो जोड़ दो कोई गर्वण कर्म उसको जोड़ दो वही क्रिया मात्र ऐसी नहीं है जिसको ईश्वर में हुई और न जाने आज है उसको नहीं जानता आगे होगी और उसको जाने ऐसा हुआ इससे परिणाम निकला वस्तु स्थिति यही है आप ईश्वर के समर्पित करें नहीं करें ईश्वर तो जो का इसलिए ऋषि है सर्वच्च ठीक है समझ मास्त है आपको अच्छा रहा है